देवी भागवत चौथा स्कंध व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार मार्ग के लोगों के मुख से वसुदेव जी की बड़ाई शब्द निकल रहे थे वसुदेव जी यथा अवसर कंस के महल पर पहुंच गए और तुरंत के उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया वह बालक मानव नहीं बल्कि कोई देवता था उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी अत्यंत आश्चर्य हो गया उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए यह कहा सुर कुमार वसदेव तुम धन्य हो तुमने मुझे पुत्र दे दिया इससे तुम्हारी साधुता में जान गया यह बालक मेरा काल नहीं है आकाशवाणी ने आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है इस बालक को मारना मेरी मेरा अभिष्ट नहीं है अतः यह कुमार तुम्हारे घर जाए महामते तुम्हें चाहिए कि आठवां पुत्र मुझे अवश्य दे दो यो कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसदेव जी के हाथ में सौंप दिया और कहा यह बालक सकुशल घर लौट जाए तदनंतर वसदेव जी पूर्वक उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए कंस ने निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए देवकी का आठवां पुत्र मेरा काल होगा यह बात आकाशवाणी से व्यक्त हुई है अतएव इस पहले बच्चे को मारकर मैं क्यों पाप का बोझ सिर पर ला दूँ उस समय जितने विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री बैठे थे उन सब के मुख से हाँ महाराज बहुत ठीक है ये शब्द निकल पड़े फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दे दी और सभी अपने अपने घर चले गए सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और पाद्य और अर्घ्य आदि की समुचित व्यवस्था की तत्पश्चात राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा महाराज आपने कैसे पधारने की कृपा की तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा महाभाग कंस मैं सुमेरु पर्वत पर गया था वहाँ ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से देवाधिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे अतएव होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से क्यों चुप गए कंस ने ने कहा, मैं देवकी के आठवें पुत्र को मारूंगा। ने उसे ही मेरा काल बताया है। नारद जी बोले महाराज अच्छी बुरी हर प्रकार की नीतियों से तुम अपरिचित ही रह गए देवताओं की माया का बल तो तुम जानते ही हो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सूरवीर पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करें यदि जोड़ा जाए तो वे सभी बच्चे आठवें कहे जा सकते हैं यह सब जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया है इस प्रकार कहकर श्रीवाद नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक स्वयं सुख का अनुभव करने लगा